अध्याय छादो्योपन शांक्या अध्याखंड आत्मोपासना पुत्रुष उपासन उतम जपस्थेदी आत्मनो दीर्घजीवनाद उपासन जपम च विदधा जीवन ही स्वयं पुत्रादि फलेना युज्यते नान्यथा इत्यत इत आत्मा यज्ञ पुरुषः पुत्र की आयु के लिए उपासना और जप कहे गए अब अपने दीर्घ के लिए इस जप और उपासना का विधान करता हुआ वेद कहता है पुरुष स्वयं जीवित रहने पर ही पुत्रादि फल से युक्त होता है और किसी प्रकार नहीं इसी से वह अपने को यज्ञ रूप से निष्पन्न कराता है पुरुषो वाव्ञस्त चुंसती वर्षाणी तवनम चुर्गत्यक्ष गायत्री गायत्रा सवनम तदस्य प्राणावाव वस्वोन्वायत्तावसवीं मृदंगं वाचय निश्चय पुरुष ही यज्ञ है उसके अर्थात उसकी आयु के जो 24 वर्ष हैं, वे प्रातः सवन है गायत्री 24 अक्षरों वाली है और प्रातः सवन गायत्री छंद से संबद्ध है उस इस प्रातः सवन के वसुगण अनुगत हैं। प्राण ही वसु है क्योंकि यही ही इस सबको बसाए हुए हैं। पुरुषों जीवन विशिष्ट कार्य करण संघातो यथा प्रसिद्ध एव वावशब्दोवधारण पुष एव यज्ञ तथा ही सादयती यहाँ पुरुष से जानी चतुर्वशाति वर्षाण्यायुष तत्प्रातः श्रवनम पुरुषाख्य यज्ञस्य जीवन से युक्त देह और इंद्रियों का संघात जैसा कि प्रसिद्ध है वही पुरुष है वावशब्द निश्चयाक है अतः तात्पर्य यह है कि पुरुष ही यज्ञ है अब श्रुति सदृश्यता दिखलाकर पुरुष की यज्ञ रूपता सिद्ध करती है किस प्रकार से बतलाते हैं उस पुरुष की आयु के जो 24 वर्ष हैं वे उस पुरुष संज्ञ यज्ञ के प्रातः सवन है के न सामान्य इत्याह चतुर्विश्च्यक्षरा गायत्री छंदो गायत्र गायत्री छंदस्कम ही विधि समनम् अतः प्रातः चतुर्विंशति चुशति वर्षायुषा युक्तः पुरुषः अतो विधिदृश्याथोत्त्योयुषो श्रवनदयपत्तिष्टुजगतसख्या वे किस समता के कारण प्रातःशन हैं, सो बतलाते हैं गायत्री छंद 24 अक्षरों वाला है और विधि यज्ञ विधिवन भी गायत्र। गायत्री छंद वाला है अतः पुरुष प्रातःवन रूप से निष्पन्न हुई 24 वर्ष की आयु से युक्त है इसी से विधि यज्ञ से सदृशता होने के कारण वह यज्ञ है इसी प्रकार पीछे की दोनों आयुओं से और जगती छंद के अक्षरों की संख्या में समानता होने के कारण उनके द्वारा अन्य दोनों शवनों की निष्पत्ति बतलानी चाहिए पुरुषस्य पुरुष यज्ञस्य कितः शवनम्ञस्वो देवा इत्यर्थः अन्वायता अनुगता शवन देवता स्वामीनर्थ पुरुषयज्ञों प्राप्ता इत्यतो देवा नष्ट प्राणवावसो वागाद वायवच यस्मादीद पुरुषादी प्राणिजातेसयती प्राणेशुसु सर्वदसना च वशवः तथा विधि यज्ञ के समान इस पुरुष यज्ञ के प्रातः सामन के भी वसु देवता अनुगत हैं।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 और किसी प्रकार नहीं अतः देह में बसने अथवा उसे बसाने के कारण प्राण वसु हैस्म वंचित उपत प्रेत बृह प्राणावस तम चेदे तस्वीर वसी किंच ब्रूजा प्राणाव इदंबे प्रातःशवनम मध्यं दिन सामनम अनुसनूने मा प्राणा, प्राणा विलोप्सिये मध्य यज्ञों भवति यदि इस प्रातः शवन संपन्न आयु में उसे कोई रोग आदि कष्ट पहुँचावे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिए ये प्राणरूप मेरे इस प्रातः प्रातःवन को के के साथ एक रूप रूप कर दो। में में आप प्राण मध्य विलुप्त नष्ट तब उस कष्ट से मुक्त होकर वह निरोग हो जाता है। यज्ञ तम प्रातः संपादस्तः संपन्न वैसे किंचित्व्यादि मरणस का कारण मुत्पेत दुख मुत्पाद तदा यज्ञ संपादी पुरुष आत्मा यज्ञम् मन्यमान ब्रुजाद जपेदित्यर्थम इमं मन्त्रम् उस यज्ञ संपादक को यदि प्रातः समन रूप से निष्पन्न हुई इस आयु में मरण की शंका के कारण भूत कोई व्याधि आदि कष्ट पहुँचावे तो वह यज्ञ संपादन करने वाला पुरुष अपने को यज्ञ मानते हुए कहे अर्थात इस मंत्र को जपे हे प्राणा मम प्राण बस इदमेत शवनमें तन्मादनमुस मध्यन दिन शवनेयुषा सहित मेके भूतम् सततम् मेंूत सतत माँम यज्ञोंक वसूना प्रातः सवेशा मध्ये विलोपीय विलोप्येय व्यिद्येत ये शब्दों मंत्र परी मंत्री साम्यथ सन चम तत तस्मा उपतापुत गम्य विमुक्त सन्नगो हाणुपातपो हे प्राणूरूपशुगण येर यज्ञ का प्रातः सवन विद्यम है इसे माध्यम समन रूप से अनुसंत करो अर्थात इसे माध्यन समन रूप मेरी आयु के साथ एकीभूत कर दो यज्ञ स्वरूप में प्रातः समन के अनुष्ठाता आप प्राण रूप वस्तुओं के मध्य में विलुप्त हो अर्थात विच्छिन्न न हो मूल में इति शब्द मंत्र की समाप्ति के लिए है उस जप और ध्यान के द्वारा वह उस कष्ट से छूट जाता है और उसे छूट कर संताप शून्य हो जाता है अथ यानी चुंशदर्षा मध्यन्द शवन चतक्षराुत्रुभम मध्यन्दन सवन सदस्य तदस्य रुद्रा एषम सर्व रोदयती तं चेदेत वयसी कंचित उपतत् स ब्रोजा प्राणारुद्राइद्यम शवनम शवनमत माह प्राणा रुद्राण मध्येयो दवती इसके पश्चात जो 44 वर्ष है वे मध्यन्दिन सवन है छंद 44 अक्षरों वाला है और मध्यन्दिन छंद से संबद्ध है। है, उस सवन के रुद्रगण अनुगत है। प्राण ही रुद्र है। क्योंकि ये ही इस संपूर्ण प्राणी समुदाय को रुलाते हैं। यदि उस यज्ञकर्ता को इस आयु में कोई रोग आदि संतप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिए ये प्राण रूप रुद्रगण मेरे इस मध्यान्हिकवन को तृतीय समन के साथ एकीभूत कर दो ज्ञ स्वरूप में प्राणरूप रुद्रों के मध्य में कभी विच्छिन्न नष्ट न हो ऐसा कहने से वह उस कष्ट से छूट जाता जाता है है। और निरोग हो अथ नि चतु वर्षाणी समान रुदंती रोदयती प्राणारुद्रा क्रूरा ही मध्य में वैश्योद्राह अथ यानी चतुष चारिंस वर्षाणी इत्यादि वाक्य का अर्थ पुर्वत है रोते अथवा रुलाते हैं इसलिए प्राण रुद्र है वे प्राण क्रूर होते हैं इसलिए रुद्र कहलाते हैं अथ्याष्टा चुरीश्वर्षाणी तृतीय शवणम अष्टा चुरी गरा जगती जागतम तृतीय शवणम तदसदिवायत्ता वादि एदंगं सर्वदते तम चेत वजस किंचिद उपंचिपत स ब्रुयात प्राण आदि इदंबे तृतीय शवनम वायुरुसतुते हम प्राण आदि मध्ये यो भवति इसके पश्चात जो 48 वर्ष है वे तृतीय समन है जगती छंद 48 अक्षरों वाला है तथा तृतीय समन जगती छंद से संबंध रखता है इस समन के आदित्य गण अनुगत हैं, प्राण ही आदित्य है क्योंकि ये ही इस संपूर्ण शब्दादि विषय समूहों को ग्रहण करते हैं उस उपासक को यदि इस आयु में कोई रोगादि संतप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिए आदित्य गण मेरे तृतीय समन को आयु के साथ एकीभूत कर दो यज्ञ स्वरूप में प्राणरूप आदित्यों के मध्य में विनष्ट न हो ऐसा कहने से वह उस कष्ट से मुक्त होकर निरोग हो जाता है तथा द्वितिया प्राणाह ते जात माद शब्दादिजातमादतेत आदित्यः तृतीय आयुः नु शवनम आयु षोड़शोत्तरवर्षशत सामप्यता यज्ञ समपयेत्य सामनमत इति प्रकार प्राण ही आदित्य है वे इस शब्दादि विषय समूह का आदान ग्रहण करते हैं इसलिए आदित्य हैं ये प्राणरूप आदित्यगण तृतीय समन को आयु रूप से अनुसंत करो एक 116 वर्ष तक पूर्ण करो यानी इस यज्ञ को समाप्त करो शेष सब है। ही विद्या फलाये विद्या अवश्य फलवती होती है इस बात को प्रदर्शित करती हुई श्रुति उदाहरण देती है तद विद्वाह महिदासतरेय स कितूपतपसी मन न प्रेशमी सह षोड़ वर्ष शतम अजीवतृह षोड़म वर्ष शतम जीवती ये वेद इस प्रसिद्ध विद्या को जानने वाला ऐतरेय महिदास ने कहा था अरे रोग तू मुझे क्यों कष्ट देता है जो मैं कि इस रोग द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता वह 116 वर्ष जीवित रहा था जो इस प्रकार जानता है वह 116 वर्ष जीवित रहता है एक तर्शनम स्म वही किल महिदासो नामतः इतराया अपत्य मैत्रेयः किम कस्मे ममे तदुपतपन मुपतपसी स हे रोग योहम यौन त्नोपतापेन न प्रष्यामी न मरीष्याम यृथा तव श्रम इत्यर्थः श्रम्मा स्मृति पूर्वण संबंध सन् षोशं वर्षशत अजीवत एवम निश्चयः षोड वर्षशत प्रजीवति या एवं यथोक्तम यज्ञ संपादनम वेद जानाति सा इत्यर्थ इस प्रसिद्ध यज्ञ दर्शन को जानने वाले महिदास नामक इतरा के पुत्र इतरे ने हे रोग तू मुझे यह संताप क्यों देता है जो यज्ञ रूप मैं तेरे इस संताप से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा नहीं मरूंगा तात्पर्य यह है कि इसलिए तेरा यह श्रम ही है इस प्रकार कहा था इसका पुरुष से संबंध है। ऐसे ऐसे होकर वह 116 वर्ष जीवित रहा। ऐसे ही वाला दूसरा भी, जो इस प्रकार पूर्वोक्त यज्ञ संपादन को जानता है 116 वर्ष जीवित रहता है इति तृतीय अध्याये षोडश खंडभाष्यम संपूर्णम्